कर्म इसलिए ज्ञान में अधिकार प्राप्ति ऐसी पहले जो अधिकारी ही में उसको कर्म और कर्म कर्म करे यद्यपि कूप कल स्थानीय कर्म है फिर भी कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म योग मार्ग फल नहीं है उससे ही ज्ञान में प्राप्ति की योग्यता प्राप्ति होती तभी परम्परा पुरुषार्थ साधनम योग मार्गम परिचेज साक्षाती पुरुषार्थ साधन आत्मज्ञानम तुम तो उसके लिए उपदेश करना चाहिए उसके लिए माना सुरहित ऐसा कर्म से कहते तब कर्म सबोच तवच कर्म ने न ज्ञान निष्ठाया ज्ञान निष्ठान अधिकार नहीं तो कर्म पूर्व तो कर्म ने अधिकार महा फल ये सुख वाचन कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है कर्म फल में नहीं मां कर्म फल हेतु तुम कर्म फल हेतु न भवे कर्म फल के हेतु नहीं हो कर्म फल की इच्छा करके कर्म करेंगे तो कर्म फल हेतु हो जाएगी ऐसा तुम तो नहीं हो कर्म फल इच्छा करके कर्म नहीं करो जो कर्म फल की इच्छा नहीं करेगी तो कर्म क्यों करेंगे इसलिए कहते नगोष तो अकर्म अकर्मी में संग आसक नहीं हो कर्म करना चाहिए जो उन्नासा भी करना चाहिए फल इच्छा नहीं तो क्यों करेगी ऐसा माँ से संग कर्म भी संग नहीं फल की इच्छा नहीं करके कर्म करो कर्म करो तो माँ फलेश अधिकार हो तो कर्म करते हुए ज्ञान कर्म नहीं अधिकार है ज्ञान स्थान नहीं इसलिए कर्म करते हुए क्या करना है माँ फलेश अधिकार फल में अधिकार नहीं अर्थात तो कर्म फल तृष्णा माँ बहुत कदा कर्म फल में तृष्णा कभी नहीं हो तरी लिखा तरी तत्ला सैमती नीत यह पाठित फलास पाठ तत्ला अभिलासी अभिलासीम्ति संक्रांतिगत नेत्य महाफलेशोक्तमेंक प्रपंच उसे अर्थ को विस्तार करते माँ फले माँ कर्म फल माँ कर्म मां कर्म फल मा है तुर्गो इस श्लोक तो। फलाभि संध्या असंभव है कर्म करणम फल की इच्छा नहीं हो तो कर्म नहीं करना चाहिए इसमें श्रद्धा इसलिए कहते मां से संगोष्ठ तो ज्ञाना ज्ञान अधिकारिणों की कर्म त्याग प्रशक्ति निभा ज्ञान के अति नहीं है तो दे कर्म त्या कर्मणे अतिर कर्मण एव एवकार न ज्ञान नहीं निष्ठायाचनिक नाहमणस अपरिपक्व अधिकार सिद्ध ज्ञान जो ब्राह्मण है जिसका कषाया पापक्व नहीं हुआ ऐसे मुख्य अतिर नहीं इसलिए कर्म करो फलस्तरी संबंध दुर्भारण से इतिहास है यदि कर्म करेंगे कर्म के फलों के साथ संबंध अवश्य होगा उदाहरण नहीं कर सके ऐसा संक्रमण से करते तक से कर्म पूर्वतर महाफले सो अधिकार हो सके कर्म में एवं अधिकार सत्य सत्य तत्र कर्म में अधिकार होने पर फले में अधिकार नहीं हो फो अधिकार अभाव स्खोरे थी कर्म कर्म फल तृष्णा महाभूत अभिप्राह कर्म अनुष्ठान तत्काल तो कदाचन विवक्षित मह कर्म फल तस्ना महाभूत कदाचन कदाचन का कर्म अनुष्ठान के पहले कर्म फल की तृष्णा नहीं है और ऊर्धव कर्म करने के बाद भी क्षण और कर्म करते समय भी तत्काल चेन अचीतमी तो कर्म अनुष्ठान निकालेंगे पश्चात भी कभी भी फल इच्छा नहीं करें जीवक से चाहता है कश्याचित अवस्थाया हम किसी अवस्था से भी कर्म फल की इच्छा नहीं करते फलाभिसंधान दो समय फल की इच्छा करें तो क्या दोष है यदा कर्म फले तृष्णाते यदा जाए कौन है यदा कर्म फल तृष्णाते जब कर्म फल में तीक्षात तो तो होगी तथा कर्म फलता हेतु से कर्मफलतापति के कहते तुम हो जाए क्या एवं महाकर्म फल हेतु मां भू अभू मां मे कर्मफल के हेतु तुम नहीं हो एवं कर्मफल तृष्णा कारण कर्म फल में तृष्णा हेतु तो कर्मफल के तु तुम ऐसा नहीं हो कर्म फल हेतु तुम विभून थे कर्म फल हेतुत्व कैसे उसका विवरण करते य कर्म फल तृष्णा प्रवृत्त कर्मणि प्रवर्त तदा कर्म फल से जन्म हेतु कर्मफल में तृष्णा से प्रेरित होकर के तृष्णा प्रवृत्त तो होकर के कर्म प्रवृत्त होता है तब कर्म फल से जन्म कर्म का फल जन्म जन्म का हेतु कर्म फल के प्रत्येक हेतु एवं कर्मफल कृष्ण धारण एवं महा कर्म फल हेतु हो गया कर्म फल हेतु तो विभुन्नति हो गया तरी विफलम क्लेशात्मक कर्म न कर्तव्य शंका अनुभाष्य दूसरे तो कष्ट कर्म क्लेशात्मक कर्म है कोई भी कर्म तो यदि फलन है तो क्यों करेंगे विफलम कर्म न कर्तव्य ये शंका को अनुभाष्य अनुभाषिका तो अनुभास करके दूसरे यदि कर्म फल निश्चित किम कर्म न दुख रूपेणी ये शंका कर्म के फल की चाह नहीं करेंगे तभी दुख रूप कर्म से क्या प्रयोजन है माँ इसलिए शंका कहते महा से तब संगो तो अकर्मण अकर्म में संग आसत नहीं है अकर्मण से संगो महाभूत इस उत्तम में स्पष्ट है अकर्म में कर्म नहीं करना ऐसा ठीक नहीं अकर्ण प्रीति महाभूत तो नहीं करने प्रीति यदि फल नहीं तो क्या जरूरत है छोड़ो ऐसा नहीं ऐसे तो ये फलो इच्छा नहीं करे कर्म करे तो उसमें परम प्रयोजन है मुख्य के लिए प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के द्वारा कर्मयोगी खात्म हो जाता है अकरण कर्म नहीं करने में ना आसक्ति ठीक नहीं ऐसा देहे तो फिर क्लेशात्मक कर्म किन उद्देश्य से कर्तव्य क्लिसात्मक तो कर्म कष्ट है कि उद्देश्य से करना यदि फल की इच्छा नहीं है अकरण भी आसती नहीं नहीं करना ये भी ठीक नहीं अकरणा हो तो फल की इच्छा नहीं करना है तो फिर जिसलिए करना ये शंका का अनुवाद करके आगे कैसे होता है अवसर न करते यदि कर्म फल प्रयोग करने कर्म के जो फल फल की इच्छा से ऐसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करना है कर्तन तरी कर्तव्य फिर कर्म क्यों करना है ये उच्च इसका अवसर आगे देते हैं ठीक है वक्षमाण योग्य कनिष्ठ भूत कर्मा क्लसात्मका विवाद अनुष्ठानी के आगस्त यो आगे योग कर्म एव करेंगे उसके उद्देश्य करेगी कर्म कर्मयोग से ज्ञान तनिष्ठ है जो कर्म योग में स्थित होकर के समत्व योग कर्म के क्लेशात्मक कर्म होने पर भी विहित सागमशन वेद में वेदानुकू शुति में विहित तो जो कर्म उसको अवश्य करना चाहिए क्लेशात्मक होने पर भी फल इच्छा च नहीं योगस्थ योगस्थ शुरु कर्मी ंगम त्य धनंजय संगम तक धनंजय सिद्ध्य सिद्यो समो भूत सिम भूत समच्यं योग उच्य से योगस्थ गुर्मा संगम त्य धनंजय सिद्ध्याशी सम योग में स्थित होकर के योग तिष्ट की योग स्था सुप करते तो योग में स्थित होकर के कर्माणी करु कर्म करो तो संगम टिका संग फल की इच्छा त्याग करके कर्म करो योग क्या है योगस्थ होकर कर्म करो तो योग कार्य करते सिद्ध सिद्धो सम समत्तम तो युग उच्च कर्म करने के सिद्धि असिद्धि कर्म फल की प्राप्ति की सिद्धि सस्त्र सिद्धि अंतगण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति कर्म फल कर्म के फल जो विहित तो है उसको त्याग करेंगे तो कर्म से क्या होगा कर्म करने से शुद्धि होगी शुद्धि होकर हो ज्ञान प्राप्ति तो ये सिद्धि उसकी विपरीत असिद्धि इसमें समान होकर तथा उसमें उसकी विचार नहीं करके कर्म करो ऐसे ये होगा ऐसे नहीं होगा ये सब विचार नहीं करो कर्तव्य कर्म है करना है किसी से कर्म करो कारण क्या है योग स्थ कर्मा कहा तो समान होना इसलिए समत्तम योग उच्च ये दोनों में समान तुल्य होकर कर्म करना यही समत्व है सिद्धि असिद्धि में समत्व होना यही योग हो है कर्मफल प्राप्ति ज्ञान के द्वारा मुख्य कर्म फल संतकों ज्ञान प्राप्ति यह है असिध उसका विपरीत उसे समान होकर के उसका विचार जा कुछ नहीं करके कर्म करो कर्तव्य कर्म करो जो वेद भीत मान करके मेरा कर्तव्य मैं करूं किसी बुद्धि से कर्म करता है तो वो सबसे श्रेष्ठ है कुछ विचार नहीं करता ये शास्त्र विधत है मेरा कर्तव्य ये समान कर कर्म करना ये समर्थव योग कुछ लोग योग शब्द क्या अर्थ करते समय समर्थवर्थ करते योग जो आसन प्राणायान योग ये अर्थ नहीं कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म करने के लिए भगवान उपदेश करते योगस्तर होकर कर्म करो योगस्त होकर कर्म करने का अर्थ है योग क्या है समत्व योग समत्व किस में सिद्धि असिद्धि में सम होकर सिद्धि है कर्मजन्य अंतगण सिद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति ये कैसे है जब कर्म फल इच्छा नहीं रखे तब कर्म फल की इच्छा है स्वर्ग आदि वो कर्म फल तृष्णा त्याग करके कृष्णा त्याग पूर्वक कर्म करने पर अंत क्रम सिद्धि होकर ज्ञान प्राप्ति होना ये सिद्धि है उसका विपरीत असिधि इसमें समर्थव को योग कहते योग शब्द का समर्थक नहीं सामान्य योग जो आसन प्राणायाम योग सिखाते वो कैसे समत्व ही योग है तो ऐसा अवसर लेकर करके अपने कहते हैं यहाँ अभिप्राय है ऐसे सिद्धि असिद्धि में समत्व होना है योग ऐसे स्थित होकर योग होकर तो अर्थात सिद्धि असिधि कर्म जन सिद्धि असिद्धि का विचार नहीं करके कर्तव्य बुद्धिया ईश्वर अर्पण बुद्धि करते तो उसे भी ईश्वर तुष्ट हो संतोष हो ये सब चिंता छोड़ करके कर्म करो भी करे कर्तव्य मानकर कर्म करो योगस्थ सन भाष्य में कुरुकर्माणी कर्म फिर किसलिए करेंगे योग में सिद्ध होकर केवलम ईश्वरार्थम ठीक है कर्मानुष्ठान से उद्देश्यन दशे थे पूर्व पक्ष ने कहा था कर्मानुष्ठान किस उद्देश्य करना तो बोलते केवल ईश्वरार्थम ईश्वर इस्वरा के लिए और कुछ नहीं फलान्तर अपेक्षा में अंतरिण ईश्वरार्थम तत्प्रसाधनार्थम अनुष्ठान अन्य फल की अपेक्षा नहीं करेगी फल अपेक्षा में अंतरिण अंतरेण ईश्वरार्थम तत्प्रसाधनाथम ईश्वर के लिए ईश्वर के ना तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अनुसारण करना अरे ईश्वर सतोष अभिलाष भविष्य तो ईश्वर का सतोष इच्छा का विषय हो जाए कि हम कर्म करते ईश्वर खुश हो ये तो चाहो तो हो ये संक्रांति गति ने तब तथा ईश्वरों में तुष्य तो ये समझ ईश्वर मेरे को प्रसन्न हो ये भी आश्चर्य छोड़ना ये विषय छोड़ना ईश्वर प्रसाद कर्म अनुसार अभी यद्यपि कर्मानुषार है ईश्वर प्रसार के लिए संग ईश्वर में खुश हो ये आशंति छोड़ करें संगमें समझ अपने कर्तव्य समझकर कोई करे नहीं की ये करने पर मुझे ये लाभ होगा ये करने पर मेरे ब खुश हो इससे मुझे कुछ जो कुछ इच्छा आशा रहकर करते हैं वो सेवा नहीं हो पाती कर्म करने के लिए वर्णाश कर्म करना ही मेरा कर्तव्य इसे ये लाभ हो इसे ये होगा इसमें नहीं सोचा ईश्वर भी प्रसन्न हो ये भी नहीं रखता आकांक्षितम पूरे सिद्धि सवाल हमारा जो आकांक्षा के विषय आकांक्षा पूरा करके या सिद्धि क्या है अर्थ कहते संगम त्य धनंजय फल तृष्णा शून्य में क्रिय कर्मण जो फल तृष्णा शून्य अधिकारी वो जो कर्म करता है सत्व शुद्धि या ज्ञान प्राप्ति रक्षणा सिद्धि कर्म से क्या होगी तत्व शुद्धि सत्व अंत कोणि की शुद्धि होगी शुद्धि जा शुद्धि तो उत्पन्न होती ज्ञान प्राप्ति लक्षण सिद्धि के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं शुद्धि का साधन हो जाता है फल इच्छा होकर रहकर कर्म करने पर ज्ञान प्राप्ति लक्षण सिद्धि तद विपर्य जा जो अंत शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्ति नहीं तो असिद्धि तय सिद्ध सिद्धियों में तुल्य होकर उत्तर कर्म करो ठीक है नहीं तद विपर्यकार से सत्वशु जन्या ज्ञान प्राप्ति लक्षण आवत सत्व अशुद्धि अंतिक अशुद्धि अशुद्धि जन्य क्या होगा न ज्ञान प्राप्ति थी अज्ञान प्राप्ति अज्ञान की प्राप्ति नहीं ज्ञान से प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति न ज्ञान प्राप्ति अज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति नहीं पाठ देखो सत्ताशुद्धि जनिया ज्ञान प्राप्ति लक्षण यावत बीज विराम है तो कर दिन जन्य ज्ञान प्राप्ति विराम है तो सत्तर जन्य जो, जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना ये हो न अतिथि कर्माण्युतिषत पाठ देखो कर्म कर्मा अन्तिषत कर्माण्युतिषत तो योग्य शेषतया प्रकृत आकांक्षापूर्वक प्रकटय कर्मा अति कर्म करते हुए योगम उद्देश्य योग, योग के उद्देश्य करके उसके सेंग रूप से जो प्रकृति आकांक्षा प्रोग स्पष्ट करते क्या है को योग कोष हो योग के उद्देश्य करना तो क्या योगस्थ होकर भाष्य में पहले प्रश्न करते कोश योग यत्रस्थ कुरुतम योगस्थ कुरु कर्मा योग में स्थित होकर कर्म करो तो कौन सा योगे जिस योग में स्थित होकर कर्म करना है कहते इधम योग यही यो योग है तथ कौन है सिद्धि सिद्ध हो समत्व एवोजर यही समत्व सिद्धि असिद्धि में समत्व ही समान ही तुल्य समत्व यही योग है कर्म से जो फल इच्छा रहित होकर करे अंतकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति है सिद्धि अगर नहीं तो अंत करण शुद्धि में तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी ये सिद्धि असिद्धि में तुल्य हो करेगी विचार नहीं करके कर्तव्य मान कर्म करे इससे अति के सब ऐसी यही कर्तव्य तभी परमात्मा के उपदय से वेदेश इसके लिए ये कर्म करना है इतने मात्र से कर्म करना है आज्ञा पालना करना और उसमें भी उपजाएगा ये कर तो ये लागू है, ये कर तो ये होगा ये सब होता है निकष्ट कुछ चिंता नहीं करेगी करें। तो अब परमात्मा की तृप्ति तो होगी किन्तु ये करते तो परमात्मा खुश हो जाए ये कर से हो जाए ऐसे कुछ नहीं सोच करके समत्व योग में स्थित होकर कर्म करो जो बीजता था मैं इसमें फल ईसा नहीं रह करके ईश्वर और संतुष्ट के लिए उसे भी आश्रित नहीं करके ऐसे समायन होकर के कर्म करने के लिए कहा गया जिससे अंतुद्धि होकर ज्ञान प्राप्ति होती है उसके ऊपर कहते क्योंकि योगस्थ तत्व तो ज्ञान उद्देश्य कर्म कर्तव्य योगस्थ होकर के अधिकारी तत्वज्ञान तो उद्देश्य कर्म करना है ये क्यों फलाभिलाष भी तो अनुष्ठान से सुलभ होता है फल की इच्छा करके तो कर्म भी कर सकता है इत्याशं कहते जस्तों तो योग युक्त कर्म कवन अनंत श्लोकम तो उत्थापय योग होकर जो कर्म है यही कर्म है श्रेष्ठ है ऐसे करना चाहिए जो भी तम तो मतलब सिद्धि असिद्धि में समस्त होकर कर्म करना इसकी स्तुति करते हे आगे श्लोक का आरंभ करते हैं हास्य में युनः समर्थ बुद्धि उत्तम ईश्वर आराधनाथम कर्म ये तस्मार्थ कर्म नुद्धि ईश्वर आराधना के लिए कर्म इस कर्म से अन्य जो फल कर्म है वो अति दूर रहना दूरे न वर कर्म कर्म बुद्धिगापण बुद्धि हेतवर कर्म बुद्धि बुद्धि अवर है निकिष्ट दूरण ही कर्म अवरम बुद्धि युगात बुद्धि युगात समस्त तो बुद्धि तो कर्म के विषय है, है अन्य कर्म जो फल इच्छा से कर्म किया जाता है वो तो कर्म अवरम तो निकृष्ट निकृष्ट से थोड़ा सा नहीं दूरेण अवरम अत्यंत तो निकिष्ट है फल इच्छा मान में रखकर किया जाने वाला कर्म बुद्धि समस्त बुद्धियुक्त कर्म की विषय अत्यंत निकृष्ट है इसलिए फल इच्छा युक्त हो गए कर्म नहीं करे फल इच्छा तो रहित हो गए कर्म करे क्योंकि अत्यंत तो निकृष्ट है बुद्धि उगा समस्त बुद्धि युक्त तो हो कर्म की विषय ये अत्यंत निकिष्ट है इसलिए क्या करना चाहिए बुद्ध शरणम अनिच्छक बुद्धि में समस्त बुद्धि शरण प्राप्त करो ये इसमें शरण होकर इस प्रकार कर्म करो परमार्थी ज्ञान के शरण होकर क्योंकि कृपा फल है तब फल के जो हेतु फल के हेतु के फल इच्छा करने पड़ो फल हेतु जो फल इच्छा करने वाले तो कृपा नहीं, दी नहीं, जो ज्ञान बृहदार जो इसे आत्मा को साक्षात्कार नहीं करके मर जाता है उसको कहा कृपना दिन है नीचे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और थोड़े थोड़े फल की इच्छा करें तो बड़े कृपना दीना चाहिए ऐसे फल इच्छा नहीं करे परमात्मा की प्रीति सामान्य भक्ति के लिए भी कुछ शास्त्र में आज्ञा पालन करना अपने गुदास मान कर भगवान की आज्ञा करना है और उसमें फिर विचार कर ये हमको लाभ हो ये हमको लाभ ये तो बड़े नीचे सामान्य लो तुम्हें ऐसा कोई चीज होते सोचेगा ऐसे मुझे क्या लाभ है ऐसे मुझे क्या लाभ ये विचार करना ये तो बड़े दिन नीचे है कर्तव्य मानकर करे इसी प्रकार यह सर्वत्र विहित कर्म शास्त्र विहित है ये कर्तव्य हमारा ऐसे मानकर करे तो परम फल प्राप्त है क्योंकि ऐसे ऐसे फल इच्छा करम करना ये इसको बड़े नीचे कहा गया दूर नवरम कर दूर का अर्थ क्या अति विप्रकश से ना विप्रकश से दूर अति दूर है ये अवरम अवरता के निकितम कौन सा कर्म फला अर्थना जब फलेने वाले कही आ जाता है कर्म किससे निकिष्ट बुद्धि योगा बुद्धि युवा तो कहा था समस्त बुद्धि कर्म समस्त बुद्धि कर्म के अभी समस्त बुद्धि में स्थित होकर के जो कर्म किया जाता है उसी कर्म से अत्यंत निकृष्ट ठीक है अवरम कर्म बुद्धि सम्बन्ध विधुरमितिशेषक बुद्धि सम्बन्ध विरुद्ध नहीं विधुरम अवर कुद्धि सम्बध विधुरम समस्त बुद्धि सम्बन्ध रही तो जो कर्म है निकृष्ट है बुद्धियुक्त से बुद्धि युगा अधीनम प्रकर्ष सूचे जो समस्त बुद्धियुक्त है उसका प्रकर्ष है उत्कर्ष है प्रकृष्ट है बुद्धि युगा अधीन जो कर्म बुद्धि युग समस्त बुद्धियुक्ता बुद्धि सम्बधा संबंधाध्यान कर्म प्रकर्ष निकर्ष विभाव करणीय ये समस्त बुद्धि सम्बन्ध है कर्म में तो कर्म हो गया प्रकर्ष उत्कृष्ट हो गया समत्त बुद्धि का संबंध ही जो तो हो गया वही कर्म प्रकर्ष हो जाता है समत्व बुद्धि युक्त तो होने पर सिद्धि असिद्धि में समान हो गया तो बड़े श्रेष्ठ हो गया और वो सिद्धि असिद्धि में समान नहीं विचार तो के इससे लाभ क्या है हानि क्या है कुछ करने के पहले यही विचार कर हनी लाभ क्या मिलेगा क्या करना ये सोचा